अन्य प्रिय सं तथा ब्रह्मचारी वृंद तथा प्रिय भक्त वृंद मुझे यहाँ उपस्थित होकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है आप लोगों की संख्या देख करके मैं सचमुच में अभिभूत हो गया इतनी बड़ी संख्या में से मैं कई बार आया हूं यह ईश्वर की कृपा है विशेष करके आपके ऊपर अभी हमने स्वामी नीलकंठानंद जी से इस बड़ा ही सुंदर व्याख्यान सुना स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ दैनंदिन जीवन में कहना चाहिए आध्यात्मिकता पहले तो यह आध्यात्मिकता क्या है यह भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती आध्यात्मिकता है ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव ईश्वर की आराधना मन में प्रश्न आता है कईयों के मन में प्रश्न आता है आपके मन में नहीं आया आपके बच्चों के मन में आएगा अरे भाई जब हम संसार में आनंद में हैं, हमारे पास धन है संपत्ति है सुख की सारी सामग्री है हम फिर उस ईश्वर के पीछे क्यों दौड़े जिसे हमने देखा नहीं है जिसके बारे में केवल हमने सुना है हम संसार में आनंद में है फिर भगवान की तरफ जाने की आवश्यकता क्यों मैं तो कहूंगा यदि आप सचमुच में संसार में आनंद में हैं, किसी ईश्वर के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पर हैं क्या आनंद में आप एक करोड़पति से भी पूछेंगे भाई क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं वह भी कहेगा नहीं क्यों अरे मेरे पास संपत्ति तो है मैं खा भी नहीं सकता मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है जो चीज मैं खाना चाहता हूं डॉक्टर ने मना कर दिया है हम देखेंगे कि सचमुच में संपत्ति होने से आनंद नहीं होता कितने भी संपत्ति हमारे पास हो उसे हमारे जीवन में आनंद नहीं शरीर स्वस्थ है प्रसन्न है हमारे पास उसको भी कहना चाहिए उसको भी दुख है उसके पास भी संपत्ति नहीं है संसार का भोग नहीं कर सकता इस तरह हम देखते हैं कि सुख की सारी सामग्री भी हमारे पास होने के बाद हमारा जो जीवन है दुखमय होता है जरा विचार करके देखिए कैसे करोड़पति लोग आज जेल के अंदर पड़े हुए हैं धन की कोई कमी नहीं पर ऐसा जीवन ऐसा कार्य उन्होंने किया कि सलाखों के अंदर जाना पड़ा क्या मिला उन्हें जीवन, जीवन में संपत्ति होने के बावजूद आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कैसे एक महिला उसने तीन तीन विवाह किए वो भी करोड़पतियों से और कैसे उसने अपनी ही बेटी को कहने चाहिए अपने हाथों से मार डाला किसलिए उसकी जो बेटी थी पहले पति से दूसरे पति के लड़की के साथ प्रेम करती थी इसलिए मार डाला कि ये मेरी संपत्ति में हिस्सा न मांगने लगे कल्पना कर सकते हैं आप यह संसार की अवस्था हम देख पाते हैं कि केवल संपत्ति से आनंद नहीं मिलता संपत्ति से शांति नहीं मिलती वहां पर आवश्यकता होती है इससे कोई है क्या तब हमारे मनीष ने बताया हां ईश्वर है ईश्वर है भी आनंद स्वरूप हैं हमारे जीवन में जो आनंद मिलता है आज आनंद है कल वही हमें दुख देने लगते मेरी मित्र ने कहा अरे तुमको रसगुल्ला बड़ा पसंद है ना मैंने कहा मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूं मेरा खुश हो गया भाई बहुत दिनों से खाया नहीं खिलाओ उसने खिलाना शुरू किया मैंने आठ खाया दस खाया मैंने कहा बस हो गया भाई पेट भर नहीं खा सकता नहीं नहीं तुम्हें बड़ा पसंद है मैं खिलाऊंगा और दो एक खाया तो लगे बस उल्टी हो जाएगी वही रसगुल्ला देख के जो आनंद होता था उसे देख के देखता बस उल्टी हो जाएगी संसार में आनंद की जितनी वस्तुएं हैं वे अभी हमें आनंद दे रही हैं, बाद में वही दुख का कारण बनती ठंड के दिन में आप धूप में घंटों बैठ सकते हैं सूर्य की किरणें बड़ी प्यारी लगती हैं, पर ठीक है एक घंटे बैठे दो घंटे बैठे उसके बाद सूर्य प्रखर होता है तब लगता है बस उठ करके भागो तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा था ना बैठो ना नहीं, नहीं बहुत हो गया संसार में जितनी सुख की वस्तुएं हैं वे अभी सुख दे रहे हैं वही दुख का कारण बनती है पर ईश्वर ईश्वर ऐसे हैं जिनके सानिध्य में केवल सुख ही सुख है आनंद ही आनंद है वहां दुख का कारण नहीं अनंत आनंद के उत्साह भगवान और इसीलिए उसे आध्यात्मिकता के द्वारा ही द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य हमारे मनीषियों ने कहा है किसलिए लक्ष्य है क्योंकि हम जीवन में आनंद चाहते हैं ऐसा आनंद जिसमें शरण ना हो महापुरुषों ने कहा इसे तुम्हें ईश्वर की ओर जाना होगा ईश्वर में ही कहना चाहिए सच्चा आनंद अनंत आनंद सांसारिक आनंद कैसा है एक सॉक्रेटिस नाम के बड़े संत हो गए वे एक सुंदर कथा सुनाते थे कहते थे कि व्यक्ति जंगल से जा रहा था जाते जाते उसने बाघ की दहाड़ सुनी पीछे मुंह फेर करके देखता है तो दूर से बाघ आ रहा है ये व्यक्ति भागता है भागते भागते कुएं में गिर पड़ा एकदम नीचे नहीं गया कुएं में गिरते ही उसके हाथ में वृक्ष की एक शाखा आ गई जो कुएं के अंदर तक गई थी उसे पकड़ करके झूल गया और देखता है ऊपर की ओर बाघ आकर करके कुएं की छत में जगत में खड़ा हुआ है सोचने लगा अगर मैं उठ निकल भी जाऊं ये तो बाघ मुझे खा डालेगा क्या करूं फिर ऊपर दृष्टि जाती ऊपर दृष्टि गई तो उसके मुख में कुछ बूंदें गिरी चखा तो मीठी लगी ऊपर में देखता है जिस वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए है उसी में मधुमक् मधुमक्खी का एक छत्ता लटक रहा है मधुमक्खी के छत्ते से बूंद बूंद करके शहद की बूंदें गिर रही उसने सोचा जब तक इस मुसीबत में हूं चलो इसका आनंद ले लूं। मुंह खोल करके शहद की बूंदों का आनंद लेने लगा इतने में उसको फुफकार की आवाज सुनाई पड़ी नीचे देखता है जहां उसके पैर लटके हुए थे दो फीट नीचे कोबरा जो है नाक सर पर फन खाड़े काढ़े बैठा हुआ है और घबरा गया अगर मेरे हाथ छूटे इस वृक्ष की शाखा से बस नीचे गिर जाऊंगा वह नाग मुझे डस लेगा क्या करूं फिर ऊपर दृष्टि जाती है फिर बूंदे गिरती हैं दो चार बूंदे गिरती हैं सोचा जब तक इस मुसीबत में हूं चलो शायद की बूंदों का आनंद ले लू पर उसकी विपत्ति का अंत नहीं था इतने में खटखट की आवाज सुनता है आवाज जहां सुना ऊपर उसकी दृष्टि गई है। देखता है वृक्ष की जिस शाखा को पकड़े हुए है दो चूहे उसे काट रहे हैं एक सफेद रंग का दूसरा काले रंग का और घबरा गया जैसे इस चूहे वृक्ष की शाखा को काटेंगे बस नीचे गिर पड़ूंगा वो जो सर्फ है मुझे डस लेगा मेरी मृत्यु हो जाएगी क्या करूं बस ऊपर की तरफ देखता है बूंदे गिरती हैं, कहते थे सोक्रेटिस संसार में हमें जो आनंद मिलता है ना इस शहद की बूंदों का आनंद है जिसके लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं कहते हैं नीचे में जो सर्फ बैठा हुआ है वो हमारी मृत्यु का सूचक है जो सफेद और काले चूहे है, हैं, वे दिन और रात एक एक करके हमारी आयु को शेष करते जा रहे हैं। जैसे हमारी आयु शेष होगी चूहे इस शाखा को काट डालेंगे नीचे गिर पड़ेंगे सर्फ हमें डस लेगा हम अंत हो जाए ऊपर में जो बाघ बैठा हुआ है अकाल मृत्यु का प्रतीक मृत्यु जीवन में कभी भी आ सकती है उसमें जो आनंद मिलता है वह शहद की बूंदों का आनंद विचार करके दीजिए देखिए संसार में संसार में हमें जो आनंद मिलता है वो शहद की बूंदों का आनंद इसके लिए हम क्या नहीं करते क्या उपाय है कहते इसके लिए वह शाश्वत आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो वही आध्यात्मिकता का उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो जो अनंत आनंदमय है जिसके आनंद का कोई शरण नहीं एक कैसा आनंद है भाई ईश्वरीय आनंद लोगों ने पूछा महर्षियों से महर्षियों ने कहा देखो इसे बोल करके नहीं बताया जा सकता ईश्वरीय आनंद कैसा है इसे हम बोल करके नहीं समझा सकते पर हां भाई उपमा के द्वारा तुम्हें समझा सकते हैं बताइए बोले देखो एक स्वस्थ व्यक्ति है 25 वर्ष का युवक आड़िष्ठो दृढ़ष्ठो बलिष्ठ शरीर सभी मजबूत है मानसिक रूप से भी, भी सुदृढ़ है शक्तिवान है ऐसा नवयुवक उसके सामने संसार की सुख की सारी सामग्री उसके सामने रख दी जाए अब सौ वर्षों तक इस सामग्री का इस संसार के आनंद का उपभोग करे इसे एक मनुष्य का आनंद कहते हैं मनुष्य के आनंद की इकाई बना दी एक नवयुवक जो मन से शरीर से सभी प्रकार से सुदृढ़ है उसके सामने संसार के समस्त भूख की वस्तुए सौ वर्ष तक उनका भोग करे कहते हैं भाई एक मनुष्य का आनंद और फिर कहते हैं वैसे एक मनुष्य सौ मनुष्य के आनंद को जोड़ दें अगर हम तो कहते हैं भाई एक मनुष्य गंधर्व का आनंद है मनुष्य गंधर्व मनुष्य से उच्चतर योनि उसका आनंद जो है सौ मनुष्य के आनंद के बराबर वैसे कहते हैं सौ मनुष्य गंधर्व के आनंद को मिला दें, वो कहते हैं एक देव गंधर्व का आनंद देव गंधर्व उससे भी उच्चतर योनि। फिर कहते हैं ऐसे सौ देव गंधर्व के आनंद को मिला दें, वह कहते हैं एक पितर का आनंद हमारे जो पितर स्वर्ग में निवास करते हैं जिस आनंद का भोग करते हैं वो कहते हैं सौ देव गंधर्व की के आनंद के बराबर वैसे सौ पितरों के आनंद को मिला दें कहते हैं वह एक अजानज देव का आनंद अजानज देव जो हैं पितरों से भी श्रेष्ठ योनि नहीं अजानज देव का, तो का, का आनंद सौ पितरों के आनंद के बराबर वैसे ही सौ अजानज देव के आनंद को जोड़ दें कहते हैं वो एक कर्म देव का आनंद कर्मदेव से भी उच्चतर यो नहीं उनका आनंद जो है सौ अजानज देव के आनंद के बराबर वैसे कहते हैं सौ कर्म देव के आनंद को मिला दें, तो वह कहते हैं एक देवता का आनंद जो स्वर्गों में निवास करते हैं देवता उनका आनंद जो है सौ कर्म देवों के आनंद के बराबर वैसे एक देव, सौ देवता के आनंद को मिलाएं, कहते हैं है वह एक इंद्र का आनंद जो देवताओं के राजा उनका आनंद सौ देवताओं के आनंद के बराबर वैसे सौ इंद्र के आनंद को जोड़ें, कहते हैं एक जो है बृहस्पति का आनंद जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं वैसे कहते हैं सौ बृहस्पति के आनंद को मिला दें, कहते हैं वो एक प्रजापति का आनंद जो बृहस्पति से भी उच्चतर योनि। और कहते वैसे सौ प्रजापति के आनंद को मिला दे कहते भाई वो है ब्रह्मानंद अब आप मनुष्य के आनंद को उत्सव से गुणा करते जाइए कहते हैं ये ब्रह्मानंद <laughs> ये ऋषियों ने कहा कहते है यही है वास्तविक ईश्वरीय आनंद जो है वह जो है अनंत गुना मनुष्य के आनंद से अनंत गुना अधिक इसीलिए तो श्री राम कृष्णदेव कहा करते थे ना उनसे जब भक्त ने पूछा महाराज ये ईश्वरीय आनंद कैसा होता है श्री रामकृष्ण ने कहा जब ईश्वर के दर्शन होते हैं ना हमारी जितनी रोम रोमकूप हैं हमारे शरीर में कितने होंगे लाखों रोम रोमकूफ होंगे कहते प्रत्येक रोम रोमकूप मानो एक एक योनि बन जाता है और उसमें आत्मा का रमण होता है एक मनुष्य जो है स्त्री मनुष्य स्त्री अपने एक शरीर से जो आनंद मनाते हैं कहते हैं हमारे शरीर का प्रत्येक रोम को योनि बन जाता है उसमें आत्मा का होता है यही शरी आनंद अनंत आनंद इसीलिए कहते हैं और इसीलिए कहते हैं यही हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने महापुरुषों ने इसीलिए बताया भाई संसार में तुम इस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते संसार में दुख सुख लगे ही रहेंगे चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो करोड़ों की संपत्ति हो पर सच्चा आनंद जो मिलता है ना इस ईश्वरीय आनंद में मिलता है वही हमारे जीवन का लक्ष्य इसीलिए कहता है ना कवि कहता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख हमें प्राप्त होता है और इसी दिशा में हमें जाना है हमारे जितने ऋषि मनीषी ते हैं ईश्वर की ओर आगे बढूं? वही श्री राम कृष्ण देव कहा कहते थे अरे देखो संसार में आनंद नहीं है संसार में सुख नहीं है जितना सुख है उससे भी अधिक दुख जीवन में आता है विवेकानंद जी कहते हैं इस हैपीनेस कम्स टू इन टू अवर लाइफ इन अरेथमेटिकल प्रोग्रेशन मिजरी कम्स इंटर लाइव इन जोमेट्रिकल प्रोग्रेशन गणित की भाषा में बोलते हैं स्वामी जी अगर हमारे जीवन में आनंद आता है वह मानो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में आता है अरेथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है दो चार छ आठ ऐसी जो संख्याएं हैं तीन छह नौ बारह ऐसी संख्याएं हैं जिसके बीच में एक ही अंतर तीन तीन का अंतर दो का अंतर ऐसी संख्या को कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की संख्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है दो चार आठ सोलह बत्तीस टू टू, टू स्क्वे टू रेस टू थ्री टू रेस टू फोर इसी कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की संख्या जो क्रमशः बढ़ती जाती है इसीलिए कहता है अगर जीवन में आनंद हमें मिलता है वह अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में मिलता है तो दुख जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मिलता है इसीलिए अगर हम सच्चा आनंद चाहते हैं यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत कैसे अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़े और इसके लिए श्रीमद भगवत गीता बड़ा ही सुंदर हमारा मार्गदर्शन करती है यहां भगवान श्री कृष्ण मार्ग बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में उस परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं कहते कैसे करें ये तो सर्वाणि भूतानि जो कहते हैं जो बारवें अध्याय में कहते हैं ये तो सर्वाणी भूतानी मई सं मतपरा अन्य ना योग ध्यान तो उपास तेजा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मैयावेशित चेतन कैसे कहते क्या कहते हैं भगवान ये तो सर्वाणी भूतान मई जो समस्त कर्मों को मेरे प्रति समर्पण कर देता है अर्जुन और मतपराह और जो मतपराह हो जाता है मतपरा का तात्पर्य क्या कि जो कुछ भी होता है उसमें मेरी इच्छा देखता है जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की इच्छा देखता है एक तो समस्त कर्मों के फल को मेरे प्रति समर्पित कर दे और जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी इच्छा देखे अन्य नैव योगे जो अत्यंत अनन्य योग के द्वारा मेरी मेरा ध्यान करता है मेरी भजना करता है तीसाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा कहते हैं उसे भले अभी नहीं किंतु बाद में मृत्युरूपी संसार सागर से मैं उसे तार लेता हूं अर्जुन कैसे अभय की वाणी कहते हैं प्रभु उसके लिए क्या कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं उसे भगवान के प्रति समर्पित करें और मतपराह जो कुछ हम कर रहे हैं उसे भगवान की इच्छा देखें जो कुछ होता है भगवान की इच्छा शुभ होता है उसमें भगवान की इच्छा अशुभ होता है उसमें भगवान की इच्छा श्री राम कृष्णदेव की कहानी कहते थे ना एक जो की कहानी कहते थे उसका था तकिया कलाम क्या था जो होता है राम जी की मर्जी से अच्छा होता है बाजार में जाता बेचने के लिए लोग आते भाई धोती कितने में दिया कहता देखो राम जी की मर्जी से ये एक रुपए मुझे पड़ा है राम जी की मर्जी से मैं चाराना मुनाफा लूंगा राम जी की मस्जिद से सवा रुपये में दूंगा राम जी की मर्जी से लेना है तो लो नहीं तो राम जी की मर्जी से चले सब में राम जी की मर्जी लोग कहते थे सब में राम जी की मर्जी केवल कहता ही नहीं था वैसा अनुभव कहता रोज शाम को रात में वह अपने चौपाल में चला जाता है वहां बैठ करके बस भगवान का कीर्तन भजन करता एक दिन रात में बैठे हुए भजन करता है वहां कुछ चोर आए चोरों ने देखा अच्छा मोटा छोटा आदमी है चोरी का माल इसके सिर में रखने में सहूलियत हो उनका चलो हमारे साथ चला गया उनके पीछे पीछे चला गया जाकर के घर में चोरी की चोरी का सामान इसके सिर पर डाला और जैसे जाने वाले थे एक चोर गिर गया उसे बड़ी आवाज हुई जैसे आवाज हुई तो घर वाले निकल करके बाहर आए ये चोर तो भाग गए पर यह सामान लिए हुए खड़ा हुआ था उसे पकड़ करके ले गए थाने में ले गए कोई बड़ा आश्चर्य तो बड़ा भगत था ये आज कैसा किया दूसरे दिन जज साहब के पास लाया गया गांव के लोगों ने कहा हजूर ये बड़ा सच्चा आदमी है ये कभी चोरी नहीं कर सकता पूछे क्या हुआ जज साहब ने पूछा क्यों जी क्या हुआ उसने कहा हजूर राम जी की इच्छा से मैं भजन कर रहा था रात में चौपाल में बैठ के राम जी की इच्छा से चोर आये मुझे अपने साथ ले गए राम जी की इच्छा से चोरों ने चोरी का मार मेरे सिर पर डाला राम जी की इच्छा से एक चोर गिर गया घर वाले जाग गए हजू राम जी की इच्छा से पकड़ करके मुझे आपके पास लाया गया जस साहब ने कहा जाओ राम जी की इच्छा से तुमको छोड़ दिया जाए पर ये है जहा अंदर में प्रभु का स्मरण होता रहे सोचे कि प्रभु के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है वहां पर जीवन जो है आनंदमय हो जाता है सब में वही देखे कि ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है वैसे एक राजा के मंत्री का तकिया कलाम था जो होता है भगवान की इच्छा से अच्छा होता है यही सब समय राजा के पास एक नई तलवार आई उसकी धार देखने के लिए उसने अपनी उंगली पर फेरा राजा ने उंगली कट गई खून बहने लगा दर्द होने लगा उसने कहा अरे मंत्री जी देखो मेरी उंगली कट गई तो उसका तो जो तकिया कलाम था उन्होंने कहा महाराज जो होता है भगवान की इच्छा से अच्छा ही होता है राजा बड़ा गरम, बोला मेरी उंगली कट गई इतना दर्द हो रहा है कहता जो होता है भगवान की इच्छा से ठीक ही होता है इसको जेल में डाल दो तो पता लगे कैसे ठीक होता है मंत्री जी को जेल में डाल दिया गया तीन चार दिन के बाद राजा जो है सैनिकों को लेकर के शिकार के लिए निकला घने जंगल में राजा भटक गया उसके सैनिक पीछे रह गए राजा आगे निकल गया घने जंगल में भटक गया संध्या हो आई उसे रास्ता नहीं सूझ रहा है वहीं पर कुछ तांत्रिक लोग रहते थे कापालिक लोग उन्होंने राजा को अकेले देखा था पकड़ लिया पकड़ करके जंगल के बीच में जो काली मंदिर था ले आए पुरोहित से कहा देखो आज अमावस्या का दिन है आज इसकी बलि दे दो भगवती हमारी इच्छा पूर्ण करेगी राजा तो घबरा गया पुरोहित ने कहा पहले देखो इसके शरीर को देखो कहीं छत वगैरह तो नहीं कहीं चोट तो नहीं है देखा तो उंगली कटी हुई थी पुरोहित ने कहा देखो इसकी बलि नहीं होगी इसे छोड़ दो इसके तो शरीर में छत है राजा को छोड़ दिया गया अब राजा सोच रहा है देखो आज मेरी स, उंगली साबुत होती तो मेरी तो बड़ी हो जाती थी मंत्री जी ने ठीक ही कहा था आधी रात को अपने महल पहुंचता है राजा सैनिकों से कहता मंत्री जी को आदर के साथ ले आओ। मंत्री जी को लाया गया राजा ने सारी कथा कैसे सुनाई कहा अंत में देखो मंत्री जी तुम तो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा आज मेरी उंगली अगर जो थी साबित होती मेरी बलि हो जाती थी मंत्री ने फिर कहा महाराज जो होता है भगवान की इच्छा से ठीक ही होता है राजा ने कहा अच्छा मंत्री ये तो बताओ तुमने कोई अपराध नहीं किया तुम्हें सात आठ दिन जेल में रहने पड़े कैसे अच्छा होगा मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ महाराज अगर आप जेल में नहीं रखते तो मैं आपके पीछे पीछे रहता आप शिकार में जाते तो मैं आपके पीछे ही रहता था वो कापालिक काप आपको पकड़ के ले जाते मुझे भी पकड़ के ले जाते पर आप तो बच जाते थे मेरी तो बलि हो जाती थी इसलिए महाराज जो होता है प्रभु की इच्छा से भगवान की इच्छा से सही होता है ये भले कहानी हो पर ये विश्वास अगर हमारे अंदर आ जाए भगवान जो करेंगे उससे मेरा कल्याण होगा आप निश्चय देखिए जो चीज आपको लग रही है कि कैसा प्रभु ने कैसा किया पर भी अगर ये विश्वास रहे प्रभु जो करेंगे उससे मेरा मंगल होगा आप देखेंगे प्रभु मंगल करके ही दिखाएंगे इसीलिए कहते ये तो सर्वाणि भूतानि मई संस मत पर अनन्नी नैव योगे नाम ध्यान योगों के द्वारा जो मेरी उपासना करता है जो तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसका उद्धार करने वाला होता इतना निश्चय जान मैयावेश कौन ते प्रतिजान ही नमे मे भक्ता मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता यह पहली बात अध्यात्म के मार्ग में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं ईश्वर पर विश्वास करें प्रभु है अनंत वही प्रभु हमारे अंदर है और ये विश्वास आ जाए प्रभु जो भी करेंगे लिए मेरे लिए वह मंगलमय होगा आप देखिए भले आपको कष्ट हो दुख हो पर मैंने देखा है अपने जीवन में ही देखा है मैं पहले कॉलेज का लेक्चरर था मुझे रोहड़ा कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिला मिशन का कॉलेज रामकृष्ण मिशन रोहड़ा वेस्ट बंगाल में उसके बाद मुझे भेज दिया गया देवघर देवघर में छोटे छोटे बच्चे उसका वार्डन बना दिया गया ये छोटे छोटे बच्चे अधिकतर बंगाली ये कभी आके कहते महाराज ये पैचा बोल से मुझको उल्लू बोलता है दूसरा कहता महाराज ये हम चमची की बोल से तू यमा के पेचा बोल कहता तुमने मुझको पैचा कहा उल्लू कहा तुमने कहा मुझको मुझको गिलहरी यह कहा छिपके कहा मैंने सोचा भक्ता था, ठाकुर कहा भेज दिया इनके कहा कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता था भेज पर इसके बाद ही प्रभु की इच्छा सही कहना चाहिए नारायणपुर में आदिवासी क्षेत्र में आत्मानंद जी ने वहां पर एक प्रकल्प शुरू किया आदिवासी सेवा प्रकल्प उसमें स्कूल की स्थापना पहले की गई मुझे वहां के कहने चाहिए प्राचार्य के रूप में संस्थापक के रूप में भेजा गया जो एक वर्ष में देवघर में मैंने वहां की प्रणाली देखी थी देवघर हमारा बड़ बड़ा ही सुंदर स्कूल कहना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल है ऐसी प्रणाली मुझे दिखी थी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि स्कूल मैं कैसे शुरू करूं तब मैं सोचने लगे कि देखो ठाकुर ने किसने मुझे वहां भेजा था छोटे बच्चों के बीच में राज भी वहां नारायणपुर में जो स्कूल चलता है ये आदिवासी बच्चे जिनके चौदह पुरखों ने कोई स्कूल देखा नहीं आज कहना चाहिए फर्स्ट क्लास में कितने फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन लाते हैं 75 परसेंट फर्स्ट क्लास हायर सेकेंडरी में सेकेंडरी ये आदिवासी बच्चे इसलिए तात्पर्य यह है कि अगर हम ये सोचें कि प्रभु जो करेंगे उसमें मेरा कल्याण होगा आप देखेंगे निश्चय देखेंगे ये विश्वास होना चाहिए भले हमें कष्ट मिल रहा है भाई दुख हो रहा है क्या किया भगवान तुमने पर यह विश्वास रहे ठाकुर मेरा कल्याण करेंगे निश्चय जानिए आपका कल्याण हो करके रहे ऐसा विश्वास इसलिए कहते हैं दूसरे इसमें कहते हैं प्रभु मई येव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेशया निवशिष्य मई येव अतः ऊर्धव न कहते हैं श्री अर्जुन ये मन आदर्श तू अपने मन को मुझमें लगा तू अपनी बुद्धि को मुझमें लगा मन और बुद्धि को तू मेरे प्रति समर्पित करेगा कहते हैं भले अभी तू मुझे प्राप्त न करे, नहीं करेगा अतः ऊर्दव ने संशया अरे मृत्यु के समय तू मुझे अवश्य प्राप्त करेगा मन और बुद्धि में क्या अंतर है मन जो है हमेशा संशय करती है यह करूं न वह करूं यहां जाऊं न वहां जाऊं जो है यह मन का कार्य है मन हमेशा चंचल रहता है और बुद्धि जो है निश्चय आत्मिका बुद्धि बुद्धि निश्चय करती तुम्हें यही करना है मुझे यही करना है तो कहते हैं अगर तुम्हारे मन में उतल पुतल हो ये करूं न वो करूं कहता इस मन को ही तो मेरे प्रति समर्पित कर प्रभु आप ही निपटारा करिए कि मैं क्या करूं कहते हैं बुद्धि जो है निश्चयात्मिका बुद्धि ने कहा निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धि ने कहा यह करना है उसे भी ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति समर्पित करें प्रभु हमारी बुद्धि तुम्हारे चरणों में समर्पित है मन और बुद्धि इसे अगर हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं कहते हैं अतः ऊर्धम न संशया भले अभी हमें ईश्वर की प्राप्ति न हो उनकी कृपा की अनुभूति ना हो अरे मरने के समय प्रभु जो है अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे प्रभु बता रहे हैं कैसे हम अपने जीवन को धीरे धीरे आध्यात्मिकता के सुपाने में बदल सकते हैं मन में विचार आता है अरे भाई हमारा तो मन भी अपना हमारे हाथ में नहीं प्रभु बुद्ध भी हमारे हाथ में नहीं है इसका संयम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधा न सकनोशी मई स्थिर अभ्यास योगे नतु माम इच्छा धनंजय अथ चित्तम समाधा अगर तुम मन और बुद्धि को मुझे नहीं लगा पा रहे हो जो तो क्या कर अभ्यास योग का सहारा ली अभ्यास योग का सहारा ली अथ चित्तम समाधा तुम सकनोशी मई अभ्यास योगे न तु माम इच्छा अभ्यास बार बार अभ्यास श्री कृष्ण के पास भक्त लोग आते कहते महाराज आपने भगवान में मन लगाने के लिए कहा है पर मन लगाने की कोशिश करते मन तो इधर उधर भागता है क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कहते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास कोई शॉर्टकट नहीं बताती कहते हैं, करी जाओ किए जाओ मन भागेगा फिर से ला करके भगवान में लगाओ ये अभ्यास योग श्री रामकृष्ण एक सर्कस देख करके आए थे भक्तों से कहते हैं, देखो मैंने क्या देखा सर्कस में एक मेम जो है एक पैर से खड़ी हुई है एक घोड़े के ऊपर घोड़ा तेजी से जो रिंग के चारों ओर घूम रहा है पर वह मेम एक पैर से खड़ी हुई है देखो कितना अभ्यास उसने किया जरा उसका संतुलन बिगड़ जाए तो नीचे गिर जाएगा उसके हाथ पैर टूट जाएंगे पर कैसा अभ्यास किया उसने घोड़े के पीठ पर एक पैर से खड़ी हुई बीच में जलता हुआ एक रिंग आता है उस रिंग के अंदर निकल जाती फिर से घोड़े पर सवार एक पैर से किया? इसलिए श्री राम कृष्णदेव कहते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास देर इज नो शॉर्टकट इसलिए कहते हैं जितना बन पड़े प्रभु का चिंतन गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जप देखेंगे इससे अपने आप ही जो है मन हमारे वश में आ जाएगा और एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी ना कहते हैं कैसे एक व्यक्ति जाता है एक महात्मा के पास उनसे कहता महाराज मैंने सुना है बहुत से भूत प्रेत आपने अपने पास रखे हैं एक एक भूत मुझको दे दीजिए महात्मा जी ने कहा का भूत प्रेत के पीछे लगते हैं। बड़े खतरनाक होते हैं महाराज मैंने सुना है ये भूत प्रेत जो भी काम बोलो सब कर देते हैं मेरा बहुत काम है महाराज एक प्रेत तो दे दीजिए बहुत ये किया परेशान किया महात्मा जी इनका कहा जाओ एकांत में जाकर इस मंत्र का जप करना तुम्हें वो प्रेत मिल जाएगा एकांत में जाकर के कि जप किया तो प्रेत हाजिर उसके सामने कहता बोलो क्या काम है उसने कहा देखो मेरा इतना बड़ा खेत है ना उसको जोत डालोने लोग जुट गया तुम्हारा खेत देखा इतना बड़ा खेत था जुट गया अच्छा उसे पानी डाल दो लो पानी चल भर गया पानी से अब बोलो इसमें अब घबड़ाया इतना बड़ा खेत जुत गया पानी भी भर गया कहा अच्छा इस बीज डाल दो देखो बीज पड़ गया अब बोलो अब क्या बोलना चाहते जल्दी बोलो नहीं तो गर्दन मर उड़ूंगा घबराया उसने कहा अच्छा देखो मेरी जो झोपड़ी जो है ना वहां पर अच्छा बढ़िया मकान बना दो देखो बन गया मकान देखता है बढ़िया मकान बन गया अब सूझ नहीं रहा है। भागा उस महात्मा जी के पास आकर के चरण पकड़ के कहता बचाइए महाराज बचाइए इस प्रेत को मैं काम नहीं बता पा रहा हूं ये तो मुझे ही मारने के लिए आ रहा है महात्मा जी ने कहा मूर्ख तो मैंने पहले ही कहा था ना ये भूत प्रेत बड़े खतरनाक होते हैं महाराज आगे बोलिए बचाइए महात्मा जी ने कहा देखिए खंभा से बोल खे में नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए नीचे से ऊपर जाए यही काम बोल दिया। जैसे वो प्रेत आया इसने कहा देखो खंबे में नीचे से ऊपर जाओ ऊपर से नीचे आओ यही काम करते रहो थोड़ी देर तक प्रेत जो था नीचे से ऊपर करता रहा थोड़ी देर में आकर के कहता है भाई मुझे छुट्टी दो मैं तुम्हें सताऊंगा नहीं मारूंगा नहीं तो कहते हैं इस प्रकार ये जो हमारा मन है ना बिल्कुल प्रेत के समान है इसे सब समय काम में लगाए रखना पड़ता है कैसे काम में लगाएं कहते हैं देखो हमारे प्रभु अंदर में है ना ठाकुर अंदर में विराजमान है इस मन को कहो ठाकुर के चरणों से लेकर के उनके मुख तक का दर्शन करें चिंतन करें मुख से फिर चरणों में आए चरणों से फिर मुख में जाए यही काम करता रहे कहते यही अभ्यास योग इस अभ्यास योग का गहन पालन करते हैं इस तरह अपने इष्ट देव का चिंतन करते हैं हमारा मन लगेगा धीरे धीरे लगेगा फिर अभ्यास बन जाएगा इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम समाधा न शक्नो सिम अभ्यास योगे नतु माम इच्छा तुम अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर अर्जुन हमारे सामने भी वह उदाहरण रखते हैं प्रभु कहते हैं अगर अभ्यास योग भी ना कर पाऊं अर्जुन कहता है कहते हैं अगर तू तो अभ्यास करने में ही अपने आप को असमर्थ पाता है अर्जुन तो क्या कर मेरे लिए कर्म करो जो कुछ भी कर्म करता है ऐसा सोच भगवान के लिए मैं कर्म कर रहा मेरे लिए कर्म करो यह कहते हैं दूसरे सोपान में कहते हैं प्रभु के लिए कर्म क्या श्री राम कृष्णदेव ने क्या कहा है में? शिव ज्ञान से जीव सेवा उन्होंने जो कहा है अरे देखो जहां समय मिले तुम सेवा करो और जिसकी सेवा करते हुए ये भाव रखो मानव शिव के रूप में ईश्वर के रूप में यह व्यक्ति आया है मैं उसकी सेवा कर रहा हूं कहते हैं यही अभ्यास मत कर्म परमो भव। अगर अभ्यास करने में असमर्थ पाता है जुर्ण तो मेरे लिए कार्य कर हमारे लिए मानो उदाहरण रखते हैं श्री शु, राम कृष्ण देव कि कैसे हम सेवा करें अपने लिए तो सभी जीते हैं स्वामी जी ने कहा वही व्यक्ति जीता है ही ओनली लिवस वन हुस कहते हैं वही व्यक्ति वास्तव में जीता है जो दूसरों के लिए जीता है तो बंधुओं विचार करके देखिए आज हम केवल अपने लिए जी रहे हमारे बच्चे जो हैं अपने लिए जीना चाहते हैं। इस आदर्श को हम भूलते जा रहे हैं यही बात अपने बच्चों में फैलाये कैसे अपना थोड़ा सा जीवन दूसरे है जो गरीब है जो अनाथ हैं, जो है जो वास्तव में जिन्हें सेवा की आवश्यकता है अल्प भी सेवा हम कर सके उसे हमारा जीवन धन्य होगा स्वामी जी ने जो कहा शिव ज्ञान से जीव सेवा जो गुरुदेव ने उन्हें उपदेश दिए कैसी अद्भुत बात कहते है? स्वामी जी उनके विचारों को पढ़िए कैसी पीड़ा कहते हैं अरे तुम तो ईश्वर को ऊपर ढूंढने के लिए कहा जा रहे हो ये जो है दरिद्र हैं ऐसे जो हैं कमजोर हैं, यही तो ईश्वर के जाते जीते जाते स्वरूप हैं। इन्हें छोड़ करके तुम ईश्वर ढूंढ रहे हो तुम नदी के किनारे बैठ करके तुम वहां पर कहना चाहिए जहा पर वहां इतना जल भरा हुआ है वहां तुम इसकी जल की खोज कहते हो, है। कहते हैं लोगों की सेवा करो यही सिर कहते हैं स्वामी जी तो यहां पर भी हम पाते हैं हमारे जीवन में आध्यात्मिकता सही आध्यात्मिकता भी जो गरीब हैं जिनको सेवा की आवश्यकता है जितना हम कर सकते हैं करने का भाव रखें प्रभाव यह रखें इसके माध्यम से प्रभु से सेवा करा लेने मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं ये भावना है कि अरे मैंने उसको उसकी सेवा की मैंने इसको ऊपर उठाया यह अहंकार हमारे अंदर न अगर यह भी नहीं हो सकता है अर्जुन ने कहा अगर ये भी मुझसे न हो तो क्या करूं करू अथप्य शक्तोषी कर्तुम मध्यो मध्योग्रित सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यथात्म अगर तू यह भी करने में अपने आप को समर्थ पाता है अर्जुन तो समस्त कर्मों के फल को तू मेरे प्रति समर्पित कर दे कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं असहाय हो गए हैं वृद्ध हो गए हैं जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भगवान के प्रति समर्पित करें यह हमारे प्रभु कहते हैं ये चार जो उपाय उन्होंने बारहवीं अध्याय में बताए वे हमारे जीवन में अगर उतर सके तो आध्यात्मिकता हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है श्री रामकृष्ण देव के पास आप सब जानते होंगे गिरीश घोष आते हैं गिरीश चंद करते थे संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने किया ना हो वही आते हैं श्री राम कृष्ण देव के पास उनके प्रति शरणागत होते हैं। मंत्र देते हैं श्री राम कृष्ण एक दिन श्री रामकृष्ण कहते हैं पूछते हैं अरे गिरीश जो मंत्र तुझे मिला है उसे दिन रात सवेरे शाम जब करता है तो गिरीश सोचने लगे कब सबेरा होता है तो पता ही नहीं लगता शराब के नशे में रहता हूं शाम का भी पता नहीं रहता मैं कहा नहीं गुरुदेव नहीं कर पा रहा हूं अरे सवेरे शाम नहीं कर पा रहा है नहीं गुरुदेव नहीं कर पा रहा हूं अच्छा तो भोजन करता है तो भोजन के समय तू तो मेरा स्मरण करना याद करना गिरीश फिर सोचते हैं कब भोजन करता हूं उसका जो तो ठिकाना नहीं इतने मामले मुकदमे में पड़ा रहता हूं सोचने लगा कि कैसे कहूं हां भोजन के समय करूंगा श्री राम कृष्ण कहते क्यों ये भी नहीं हो सकता ग्रीष्ण ने कहा नहीं महाराज यह भी नहीं कर सकता तो श्री राम कृष्ण कहा अच्छा तू तो जो कुछ भी करेगा उसे मेरे प्रति समर्पित करना यह कर सकता है तो ग्रीष्ण का और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ठाकुर ने कहा नहीं कुछ नहीं करना पड़े जो कुछ करे मेरे प्रति समर्पित कर दे गिरीश ने कहा हाँ महाराज ये कर सकता हूं चले गए गिरीश कुछ दिन के बाद आए ठाकुर ने पूछा ठाकुर से कहते हैं महाराज कल मुझे अमुक शहर को जाना है सवेरे श्री राम कृष्ण ने पूछा रे तू कैसे कह सकता है जब तूने सब कुछ जो है ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया तू कैसे कह सकता है कि दो जाएगा तुझे कहना चाहिए अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं कल स्थान को जाऊंगा अब तो पूरी तरह बंद गया। कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं ठाकुर ने तो मुझे बुरी तरह बांध दिया जो भी मैं कार्य करूंगा इसमें सोचना पड़ेगा कि हाँ प्रभु की इच्छा से हो रहा है ये ही इनके इलौते पुत्र की मृत्यु होती है आंखों में एक बूंदा सो नहीं कहते न ठाकुर का ये पुत्र था ठाकुर ने ले लिया मैं किसके ले लू ब्रह्मज्ञ हो जाते हैं गिरीश जो कहा करते थे संसार का ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने न किया किस तरह इस समर्पण की भावना से ब्रह्मज्ञ हो जाते हैं इस तरह हम अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता को ला सकते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें संसार को छोड़ना नहीं है अपनी दृष्टि को बदलनी है ऐसा घर हमारे जीवन में होता है जो भी कार्य हम करें, प्रभु का कार्य समझ करके करें फल को भगवान के प्रति समर्पित करें यह विश्वास रखें कि प्रभु जो कुछ करेंगे उसमें मेरा कल्याण होगा आप देखेंगे निश्चित आपको जो अभी चीजें भयावह लग रही है कि कैसा क्या होगा समर्पण की भावना रही आप देखेंगे प्रभु सचमुच में कल्याण करेंगे आपको लगेगा अरे प्रभु ने ऐसा करके सचू मेरा कल्याण किया ये मानो जीने की प्रणाली श्री राम कृष्णदेव हमारे सम्मेलन रखते हैं भगवती गीता रखती है इस प्रकार हम अपने जीवन का रूपायण कर सकते हैं कितना समय हो गया तो बस मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु के मंगलमय चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ हम सबका जीवन मंगलमय हो आनंदमय हो